अ uh... यजुर्वेद के चौतीसवें अध्याय का पहला मंत्र यज्जाग्रतो पेला मंत्रुदयुम ज्योतिषाम ज्योतिरेक ते मन शिव शिवसंकल्पमस्तु कल हम लोग विचार कर रहे थे इस मंत्र के 20 शब्द हैं य जाग्रत दूरम उदयती दैवम दैवम शब्द जो है मन के लिए आया है मन को दैवम शब्द से संबोधित किया है मन कैसा है दैवम यानी दिव्य गुणों से युक्त है आज हमारे जीवन में जितने भी गुण हैं वो मन के कारण से हैं और जितने स्किल से हैं हमारे जीवन में जितनी योग्यताएं हैं वो सब के सब मन के कारण से हैं जितना ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को पता है ये जो जानता है कि मेरे पास ज्ञान बहुत है जितना भी है वो सब मन के कारण से है महर्षि वात्स्यायन ने मन की चर्चा करते हुए मन के बहुत सारे गुण बताए और वो सारे के सारे गुण विशिष्ट गुण हैं इसलिए मंत्र कहता है ये देव है दिव्य गुणों से युक्त है इसलिए इसको दैवम कहा है और दैवम को दैवम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देव का साधन है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं देव जीवात्मा है देखिए देव कहा है आत्मा को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीवात्मा को देव कहा है और ये हम सब लोगों को जान लेना चाहिए जो देव होता है उस देव का स्वभाव होता है देना यह तो उल्टा हो रहा है हम तो लेते ही हैं देने की कोई बात ही नहीं कर रहे हम लोग हम लोग लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है आत्मा को देव और ऐसे देव का जो साधन है उसका नाम है दैवम क्योंकि इसके पास भी बहुत सारे दिव्य गुण हैं ऐसा दैवम दिव्य गुणों से युक्त मन जाग्रत जागते वक्त दूरम दूर दूर तक उदयती विचार करता है कल मैंने आपके सामने चर्चा की है बहुत दूर तक विचार करता है ये मन ये जो फ्यूचर है हमारा भविष्य है इसकी कोई सीमा नहीं है याद रखना भविष्य की कोई सीमा नहीं है असीम भविष्य है वहां तक विचार करता है और ये जो हमारा पास्ट है ना भूतकाल उसकी भी कोई सीमा नहीं है भूतकाल की भी कोई सीमा नहीं है याद रखना इसलिए महर्षि वेदव्यास ने आत्मा की चर्चा करते हुए मुक्तात्मा की चर्चा चर्चा करते हुए और संस्कारों की चर्चा करते हुए कम से कम 10 सर्गों की चर्चा की 10 सर्गों का याद योगी को होता है 10 सर्ग का मतलब 10 सृष्टि पिछले के इतने संस्कारों से युक्त है आत्मा या मन उन सारे संस्कारों को दस का मतलब दस सृष्टियों के संस्कारों को याद करता है वो उसको पता है कि पिछली सृष्टि में मैं क्या था उससे पिछली सृष्टि में क्या था और एक सृष्टि में चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष होते हैं एक सृष्टि में चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष होते हैं और उन चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों में न जाने या आत्मा कितने बार जन्म लेता है कितने संस्कार देखिएगा दूरम उदयती बहुत दूर तक विचार करता है ये मेरा मन कमाल का मन है यत जो मन यत का मतलब है जो जो कौन दैवम जो दिव्य गुणों से युक्त है जाग्रता जागते हुए दूरम दूर दूर तक उदयती जाता है यानी वहां के बारे में विचार करता है तद।, तद का मतलब है वह जो मन वह तद का मतलब होता है जो वैसे तो वह होता है पर इसको हमको बदलना होता है इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं तद का मतलब है जो तद यत ये ब्रह्मचारी जानते हैं व्यत्यय कर दिया इसको यत को तत् बना दिया तो तत जो मन जो दैव में है ऊ एक शब्द है ना उ तदू तदु को अलग करेंगे तत उ उ का मतलब है निश्चय से उ करते निश्चय से निश्चय से सुप्त सोते वक्त सुप्त्य सोते वक्त तथा एव एति उसी प्रकार से विचार करता है जिस प्रकार से जागते समय विचार करता है कमाल की बात है तत जो मन उ निश्चय से तथा एव एति उसी प्रकार से विचार करता है जिस प्रकार से जागते वक्त विचार करता है ये हम पर निर्भर करता है जागते वक्त हमें क्या करना है नहीं तो याद रखना सोते वक्त वही करोगे जो जागते वक्त करोगे कई बार आदमी सोचता है कि मेरे को स्वप्न नहीं आने चाहिए पर आएंगे रोक नहीं सकते हम लोग दुनिया में कोई ऐसा आदमी ना है जो ये कह सकता है मेरे को कोई स्वप्न नहीं आता कोई नहीं है हाँ इसमें एक बात है स्वप्न दो प्रकार के होते हैं जब व्यक्ति जाग जाता है नींद से उसको याद रहते हैं कुछ स्वप्न और जब वो जाग करके बोलता है आज तो मेरे कोई स्वप्न ही नहीं हुआ आया ही नहीं स्वप्न स्वप्न तो आया है लेकिन याद नहीं रहता उसको तो जिन लोगों को ये लगता है मेरे को कभी स्वप्न नहीं आते हैं इसका मतलब है उसको जागने पर याद ही नहीं आता पर उसको भी स्वप्न आते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं मंत्र बोल रहा है तद उप्त तथा एवती वो जो मन है सोते वक्त उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार जागते वक्त विचार करता है मैंने चोरी नहीं किया है, शरीर से नहीं किया लेकिन वाणी से किया होगा या मन से किया होगा तो सोते वक्त चोरी करता हुआ दिखता हूं मेरी नजरिया गलत नहीं है जागते वक्त ऐसा आदमी को लगता है लेकिन सोते वक्त उसकी नजरिया गलत होती है मैं तो झूठ नहीं बोला है लेकिन सोते वक्त झूठ बोलता जा रहा है पानी की तरह मैंने किसी को पीटा नहीं किसी की हिंसा नहीं की है, किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन सोते वक्त वो पीट रहा होता है किसी को पीट रहा है किसी को दुख दे रहा है किसी को मार रहा होता है तद वो सुप्त तथे वैसे ही करता है वो सोते वक्त लेकिन जागते वक्त हम कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जो हमें नहीं पता लगता है मन से बहुत ज्यादा हम गलत करते हैं जागते वक्त मन से बहुत ज्यादा गलत कर रहे होते हैं तो वाणी से कभी कभी निकाल देते हैं लेकिन अधिकांश मन से करते जाते हैं वाणी से कभी कभी निकाल देते हैं और शरीर से कभी कभी अवसर आते कर डालते मेरी बात को समझना है शरीर से अवसर आते अवसर का मतलब है बस कोई देख नहीं रहा है कर डालेगा आदमी कुछ भी कर लेगा वो तो इसलिए मंत्र कहता है तद सुप्तस्य तथा एव एति। सोते वक्त उसी प्रकार विचार करता है मन तथा का मतलब समझते ना यथा के बाद तथा होता है याद रखना यथा के बाद तथा होता है यानी यथा जब जागते वक्त जो जो करता है व्यक्ति तथा वैसा ही याद रखना इसलिए एक सिद्धांत है स्वप्न जो आते हैं बिना अनुभव किए मेरी बात को समझना बिना अनुभव किए चाहे वो अपने प्रत्यक्ष से अनुभव किया हो या अनुमान से अनुभव अनुभव किया हो या शब्द प्रमाण के माध्यम से अनुभव किया हो चाहे इस जन्म में अनुभव किया हो या पिछले जन्म में अनुभव किया हो या आज अनुभव किया हो दस साल पीछे बीस साल पीछे पचास साल पीछे कोई सत्तर साल के हैं आप में से कोई अस्सी साल के हैं कोई नब्बे साल के भी हो सकते तो पचासों सालों के पीछे जो किया है वो भी सोते वक्त आज सामने आ जाएंगे इसका मतलब है कि जो हमने प्रत्यक्ष से किया या अनुमान से किया ये शब्द से किया है तो वही स्वप्न में आते हैं ऐसा सिद्धांत है क्योंकि स्वप्न जो भी आएंगे वो ऐसे ही आते हैं इसलिए यह हमें समझ करके चलना पड़ेगा इसलिए मंत्र कहता है तत्प्त तथा एव एति क्यों ऐसा दूरंगम इसका स्वभाव ही है दूरम गमम इसका स्वभाव है मन का दूर दूर तक विचार करना इसको चाहे वो भूतकाल को लेकर के हो या भविष्यत काल को लेकर के हो इसका स्वभाव यह है दूर दूर तक विचार करना और कैसा है मन ज्योतिष्याम ज्योति ही ज्योतिषाम ज्योति ही ज्योतिष कहते हैं इंद्रियों को ज्योति किसको कहते हैं प्रकाशक को ये सब प्रकाशक है इंद्रिया ये प्रकाशित करती हैं प्रकाशक समझते हैं क्या प्रकट करने वाला ये जो सूर्य है ना प्रकट करता है किसको दुनिया को दिखाता है जो अंधेरे में है दिखते नहीं है और जैसे प्रकाश आ जाए तो दिख जाते हैं तो ये प्रकाश क्या है प्रकट करता है तो इंद्रिया क्या करती हैं? प्रकाशक है प्रकट करती हैं किसको ज्ञान को मेरी बात को समझना है ज्ञान को प्रकाशित करती है अलग अलग प्रकार का ज्ञान चाहे वो रूप का हो चाहे वो रस का हो चाहे वो गंध का हो चाहे वो स्पर्श का हो चाहे वो शब्द का हो इंद्रियां जो है प्रकाशक है ज्ञान को प्रकट करती हैं इसलिए इनको प्रकाशक कहा है ज्योतिष कहा है और मंत्र कहे जा ज्योतिषाम ज्योति ही ये प्रकाशकों का भी प्रकाशक है मन मन के लिए कहा जा रहा है ये प्रकाशकों का भी प्रकाशक है क्योंकि ये इंद्रियां ज्ञान को प्रकट करती हैं तो ये मन कैसा है ज्ञान को प्रकट करने वाले इंद्रियों को ये प्रकट करता है मन ज्योतिषाम ज्योति प्रकाशकों का भी प्रकाशक याद रखना मन नहीं जुड़े ना आंखों के साथ देख नहीं सकते हम देख ही नहीं सकते इसलिए कभी कभी क्या होता है आंखें खुली होती हैं। ऐसे लग रहा है वो मेरे को ही देख रहा है सामने वाले को लगता है पर वो सामने वाले को नहीं देख रहा कुछ और देख रहा हो होता है उसके सामने खड़ा होगा ऐसे ऐसे कर रहा कुछ नहीं समझ आता में आता उस आदमी को बाद में देखो जी मैं आपके सामने आया था आप देखते हुए भी नहीं देख रहे थे मेरे को नजरंदा नाराज हो क्या नाराज हो क्या नहीं जी मैं नाराज नहीं मैं आपसे क्यों नाराज होता हूं फिर आपने देखा क्यों नहीं है मेरे को मैंने आपसे नमस्ते किया वो किया आप देख ही नहीं रहते ऐसा था मेरा मन कहीं और था बोलता है ना आदमी मेरा मन कहीं और था मतलब आंखें खुली हैं जब तक मन आंखों के साथ ना जुड़े तब तक खुली रहे तो रहने दो खुली कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए कहा ज्योति शाम ज्योति और का कहा, कहा? एकमे की ऐसा है और कोई ऐसा नहीं है हमारे शरीर में ऐसा करने का स्वभाव रखने वाला और कोई नहीं है एकम एकमात्र है जो ये सब काम करता है जो सब दिव्य गुणों से युक्त है जो दूर दूर तक विचार करता है बहुत कुछ करता है ये हमारा मन एकम इस एकम को भी समझ लीजिएगा एकम का मतलब है ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है इसी के कारण से सारा का सारा जीवन ठहरा हुआ है इसी कारण से सारा का सारा जीवन समाप्त हो जाता है इसी के कारण से सारा का सारा जीवन गर्त में चला जाता है इसी के कारण सारा का सारा जीवन मोक्ष में चला जाता है याद रखना कमाल का ये मन इसलिए महर्षि पतंजलि ने महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही एक ऐसा मन है ये इसकी धारा जो है ना दोनों ओर चलती है इसकी धारा दोनों ओर चलती है वह ती पाप आया वह कल्याण आया ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं योग में अगर ये मन चाहे तो आदमी को आत्मा को पाप में ऐसा धकेल देगा बस पूछो मत और ये चाहेगा तो कल्याण में धकेल देगा धक्का देगा ये चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ इसलिए एकम अकेला ये कमाल का है ज्योतिषाम ज्योति एकम अब ऐसे ऐसे स्वभाव वाला ये मन है ऐसे मन के लिए कहा जा रहा है तत् मन शिव शिवसंकल्पम अस्तु तत् जो मेरा मन है तत् मतलब मेरा मन मन वह यह जो मेरा मन है कैसा हो शिवसंकल्पम अस्तु का मतलब हो शिव संकल्प वाला हो शिव का है कल्याण और संकल्प का मतलब है इच्छा यानी मेरी इच्छा कैसी हो कल्याणकारक हो यानी कल्याण करने वाली इच्छा है इच्छा ऐसी हो अकल्याण वाली नहीं होनी चाहिए इच्छा कल्याण वाली होगी अब ये कल्याण क्या है दो है दो प्रकार का कल्याण है एक तो है संसार का वैभव जब व्यक्ति के पास संसार के वैभव रहेगा तो उसका कल्याण होता है उसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता और दूसरा कल्याण है मुक्ति मोक्ष और जब दोनों प्रकार का कल्याण हमारे जीवन में रहे एक और ईश्वर हमारे जीवन में ठहर जाए बुद्धिपूर्वक वैसे तो ईश्वर तो सब जगह रहता है मुझ में भी ये पर मुझ में होते हुए स्थान की दूरी ना होते हुए काल की दूरी ना होते हुए ज्ञान की दूरी बहुत हो गई आज क्योंकि दूरी तीन प्रकार की होती है ना एक तो स्थान की दूरी है भगवान के साथ मेरा ऐसा हो है ही नहीं है स्थान की दूरी एक ही स्थान में दोनों बैठे हैं और काल की दूरी कोई है ही नहीं है भूत में भी था वर्तमान में तो है ही भविष्य में भी रहेगा तो काल की भी दूरी नहीं है लेकिन दूरी ज्ञान की है आज तो ज्ञान की दूरी है अब वो दूरी मिट जाएगी जब ये कल्याण हो जाएगा कल्याणकार तो बताया था ना कल शांति जब दोनों मेरे हाथ में रहेंगे ना संसार का वैभव और मुक्ति तो शांति शांति तृप्ति तृप्ति है संतोषी संतोषी है निर्भयता है, निर्भयता है स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है फिर तो ऐसा मेरा मन हो यह भगवान से प्रार्थना की जा रही है हां भगवान कर देगा है ना प्रार्थना कर लो तो भगवान कर देगा बहुत आसान हो गया इसलिए आदमी बस प्रार्थना ही करता रहता है प्रार्थना ही करता रहता लगा रहता है लगा रहता लगा ही रहता है प्रार्थना करने में ऐसा लगता है उसको कि भगवान ने ऐसा कर डालेगा कितनी प्रार्थनाएं करते रहिए सुबह से लेकर रात तक लगे रहो लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते कमाल है यह शिव संकल्प वाला मन ऐसा नहीं हो सकता कैसे होगा तो दो बातें लिखी उन्होंने वो कहते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और विद्वानों के संग में रहना दो बातें कही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और विद्वानों के संगति में रहना जो व्यक्ति विद्वानों के संगति में रहता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका मन शिव संकल्प वाला हो सकता है अगर ऐसा नहीं किया हमने तो शिव संकल्प वाला नहीं हो सकता केवल बैठकर के हम प्रार्थना ही करते रहे प्रार्थना ही करते रहे तो शिव संकल्प वाला नहीं हो सकता इसलिए मंत्र जो भी कहना चाह रहा है वैसा हम कितना कर पाते हैं ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा इसलिए इस बात को समझ करके हम सबको चलना है दूरं उ तुप्त तथा एवं एति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योति एकम तत् मे मन अस्तु च